भावार्थ वही अध्यापक व राजा श्रेष्ठ है जो उत्तम शिक्षा से हम लोगों की प्रातः काल के सदृश रक्षा करें दुष्ट आचरण से अलग करके श्रेष्ठ आचरण करावे भावारथ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जिन राजादिकों के अग्नि से तपाए गए स्वच्छ घृत के समान विद्वान की उत्तम शिक्षित वाणी के मधुर वचनों के समान वचन और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के समान गुण कर्म स्वभाव हैं वे अति आश्चर्य रूप ऐश्वर्य राज्य और अद्भुत कीर्ति को प्राप्त होते हैं अब अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है वही उत्तम कुल में उत्पन्न होता है कि जिसके उत्तम कर्म हों और जैसे बिजली अग्नि आदि सीमा रहित अंतरिक्ष में शोभित होता है वैसे ही जो अनंत जगदीश्वर का ध्यान करके सब ज्ञान वाला शुद्ध युक्त होकर संपूर्ण उत्तम प्रशंसा करने योग्य कर्मों के करने को समर्थ होता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जैसे दूत जन राजाओं के हित करने की इच्छा करते हैं वैसे ही जो राजा जन प्रजा का हित निरंतर करते हैं वे राजा और सभासद पुण्य के भजने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे यथार्थवादी अध्यापक और उपदेशक लोग उत्तम शिक्षा से विद्यार्थियों के लिए धर्मयुक्त मर्यादा को प्राप्त कराते हैं वैसे ही राजनीति की शिक्षा से राज के लिए राजधर्म के मार्ग को प्राप्त करो और जो मंत्री और प्रजा के सहित राजा व्यसन रहित होकर प्रीति से राज धर्म को करता है वह अश्वर्य युक्त जन और राज्य को प्राप्त होकर सुख से निवास करता है भावार्थ हे राजा आदि मनुस्यों जैसे सब जगत का पालन और उत्पन्न करने वाला परमात्मा दया से सब जीवों के सुख के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों को रच और देके अभिमान नहीं करता है वैसे ही आप लोग होइए और ईश्वर के उत्तम गुण कर्म और स्वभावों के तुल्य अपने गुण कर्म और स्वभावों को करके राज्य आदि का पालन करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होओ अब अगले मंत्रों में अग्नि पद से परमात्मा के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे अंत रहित आकाश में प्रकृति से महत्तत्व अर्थात बुद्धि आदि के क्रम से यह संसार उत्पन्न हुआ इस संसार में अयमों से रहित मिले हुए जीव परमात्मा के समीप में वर्तमान हो गृहों में उत्पन्न होते शरीर को धारण करते और त्यागते हैं उस सब जगह के स्वामी का हृदय में ध्यान कर सुखी होइए भावार्थ हे मनुष्यों जैसे प्राण और अंतःकरण कार्य के साधक और प्रिय होते हैं वैसे ही पुरुषार्थ से कार्य और कारण जानकर और परमेश्वर का ज्ञान करके प्रथम अवस्था में शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर सुखों को उत्पन्न करो भावार्थ हे मनुष्यों जो लोग आप लोगों के पालन करने वाले ब्रह्मचर्य को धारण करके जैसे सूर्य की किरणें मेघों को बरसाती हैं वैसे ही बुलाए हुए सत्य का प्रकाश करते हैं उनका जो सत्कार करता है वह भाग्यशाली होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो वेद उपवेद अंग और उपांगों के पार जाने और शिल्प विद्या के जानने वाले विद्वान लोग कृपा से सबको उत्तम प्रकार शिक्षा का उपदेश करके विद्या युक्त करें वे सब लोगों से सत्कार करने योग्य होवें भावार्थ जैसे किरणें मेघ को ऊपर को प्राप्त करती और बरसाती हैं वैसे ही विद्वान जन विचार से दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न करते हैं भावार्थ जैसे कामधेन दुग्ध आदि से इच्छा को पूर्ण करती है वैसे ही विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी विद्वानों को प्रसन्न करती है जो लोग धर्म का आचरण करते हैं वे यशस्वी होकर सर्वत्र प्रसिद्ध होते हैं अब सूर्य के दृष्टांत से आत्मा के बल की रक्षा को कहते हैं भावार्थ जैसे सूर्य प्राप्त वेला से रात्रि का निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है वैसे ही अध्यापक और उपदेशक व्याप्त भी पदार्थों को देख के नम्रता से मनुष्यों में शरीर आत्मा के बल को बढ़ावे अब वाणी के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो लोग ब्रह्मचर्य से विद्या उत्तम शिक्षा सत्य और धर्माचरणों को धारण करके अन्य जनों के प्रति उपदेश देते हैं वे बुद्धि को बढ़ा के सर्वत्र प्रसिद्ध हो के आनंद से घरों में रहते हैं अब बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जैसे बिजली समान रूप हुई सबकी रक्षा करती है और विरूप होने पर नाश करती वह किरणों का नाश नहीं करती और अन्न के सदृश पालन करने वाली होकर सबको चलाती है ऐसा जाने फिर उक्त विषय को सूर्य के संबंध से भी कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे यज्ञ के सुगंधित धूम से शुद्ध हुआ अंतरिक्ष पूर्ण विद्या युक्त यथार्थ वक्ता उपदेश देने वाला पुरुष और सूर्य सुख देने वाले होते हैं वैसे ही आप लोग सबों के लिए सुख देने वाले होइए इस सुक्त में विद्वानों से जानने योग्य अग्नि वाणी सूर्य बिजली आदि को के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह प्रथम सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ अब 20 ऋचा वाले दूसरे सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में यथार्थ मानने वाले पुरुषों के कृत्य को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो जगदीश्वर उत्पत्ति और नाश आदि गुण रहित होने से दिव्य स्वरूप शुद्ध और पवित्र है उसका प्रेरणा और पवित्रता से भजन करो भावार्थ हे मनुष्यों जैसे मध्य में अग्नि सबका पालन और नाश करने वाला है वैसे ही इस संसार में विद्वान पुत्र तो पालन करने वाला और मूर्ख विनाश करने वाला होता है जिससे दीर्घ ब्रह्मचारी से अपने संतानों को उत्तम करके कृत क्रित कृत्यता अर्थात जन्म सा फल ले जानो अब अगले मंत्रों में प्रजा के कृत्य का वर्णन करते हैं भावार्थ जो मनुष्य लोग वायु और अग्नि को जलों के साथ वाहन के यंत्रों में संयुक्त करके चलाते हैं तो वेग और प्रहरण नामक जल और भाप के गुण मन के सदृश वाहन आदि को चलाते हैं भावार्थ हे विद्वन आप अग्नि और जलादि पदार्थों को उत्तम प्रकार जान के और कार्यों में संयुक्त कर प्रत्यक्ष करके अन्य जनों के लिए उपदेश दीजिए जिससे कि सब लोग धन धान्य और सुखों से युक्त होवे अब राजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ मनुष्यों को वही सभा अध्यक्ष करना चाहिए कि जो गौओं भेड़ों और घोड़ों का पालक और दूसरों से नहीं भय करने और दुष्ट जनों के दूर करने वाला अच्छे प्रबंध से युक्त तथा प्रजा वाला हो अब अगले मंत्र में राज विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो लोग आप लोगों के प्रताप शरीर और राज्य की रक्षा करके दुष्टों का सब प्रकार नाश करते हैं उनकी निरंतर रक्षा करो श्रेष्ठ जन के कर्तव्य के विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य जिन मनुष्यों का जैसा उपकार करें उन मनुष्यों को चाहिए कि उनका वैसा उपकार करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो लोग दिन और रात्रि आपका उत्साह बढ़ावें उनको आप लोग घास आदि से घोड़ों को जैसे वैसे आनंद देओ भावार्थ हे मनुष्यों आप लोगों में जैसे लोग प्रीति करते हैं वैसे ही उनमें आप लोग स्नेह करें भावार्थ जो जिसके सुख को साधे उस पुरुष को चाहिए कि उस उपकार करने वाले पुरुष को भी सुख देवे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे ऊंट आदि पीठों से भार को लेकर चलते हैं वैसे ही बलवान पुरुष सब व्यवहार के भार को धारण करते हैं और व्यवहार में जिनका खंडन और जिसका मंडन करने योग्य होवे वह उसका वैसा ही करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो अध्यापक और उपदेशक लोग बुद्धिमान पुरुषों को पढ़ाते और उपदेश देते हैं उनका सदा ही सत्कार करो जिससे कि मनुष्य लोग आश्चर्य युक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले होवें अब अगले मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन जो धार्मिक शूरवीर विद्वान लोग शत्रु के बल के उल्लंघन करने परस्पर पदार्थों के घिसने से बिजली आदि की विद्या के प्रकाश करने और मनुष्यों की रक्षा करने वाली मंत्री आदि नौकर होवे उनके लिए ऐश्वर्य निरंतर धारण करो